दोस्तों AI आई प्लस ने भारत में अपनी नई ऑडियो और स्मार्ट वॉच रेंज लॉन्च कर दी है जिसमें नोवा पॉड्स सीरीज और नोवा वॉच सीरीज शामिल है इस बार कंपनी ने बजट से लेकर प्रीमियम तक अलग अलग प्राइस रेंज में कई प्रोडक्ट उतारे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो प्रोडक्ट्स की AI आई प्लस नोवा पॉड्स गो की कीमत सिर्फ छह सौ रखी गई है इसमें दस मिलीमीटर साउंड ड्राइवर आई वाटर रेसिस्टेंस और लगभग चौबीस घंटे तक का टोटल प्ले टाइम मिलता है यानी कम बजट में डेली यूज के लिए अच्छा ऑप्शन इसके बाद आता है नोवा पॉड्स प्रो जिसकी कीमत 1,999 रुपीस है। 10 मिलीमीटर ड्राइवर, बेहतर माइक्रोफोन सेटअप, कम लेटेंसी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जो लोग कॉलिंग और गेमिंग दोनों के लिए ईयरबड्स चाहते हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है नोवा पॉड्स क्लिप्स की कीमत तीन हजार रखी गई है ये थोड़ा अलग डिजाइन वाला मॉडल है जो कम प्रेशर और ज्यादा कम्फर्ट के लिए बनाया गया है स्टाइल और कम्फर्ट दोनों चाहिए तो ये प्रोडक्ट अलग पहचान बनाता है अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच की नोवा वॉच एक्टिव की कीमत 2,499 रुपीस है इसमें एक पॉइंट सात तीन इंच ए एम ओलेट डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग हेल्थ फीचर्स और आई रेटिंग मिलती है यानी फिटनेस और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन नोवा वॉच किट्स फोर की कीमत 2,999 रुपीस है इसमें फोर सपोर्ट जी पी ट्रैकिंग जियो और एसओ फीचर मिलता है यह खासतौर पर बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाएगा सबसे प्रीमियम मॉडल है ए आई प्लस वड्स जिसकी कीमत 7,999 रुपीस है इसमें 1.43 इंच एमओले डिस्प्ले बिल्ट इन ईयरबर्ड्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं यानी एक डिवाइस में घड़ी और ईयरबड्स दोनों इन सभी प्रोडक्ट्स की सेल 27 फरवरी को दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी अगर आप बजट में ऑडियो डिवाइस चाहते हैं तो नोवा कॉर्ड्स को अच्छा विकल्प है अगर हेल्थ और स्मार्ट फीचर्स चाहिए तो नोवा वॉच एक्टिव बढ़िया रहेगा और अगर बच्चों के लिए कुछ सेफ्टी वाला स्मार्ट डिवाइस चाहिए तो नोवा वॉच किड्स 4G पर नजर डाल सकते हैं कुल मिलाकर एआई प्लस ने इस बार बजट से लेकर प्रीमियम तक हर कैटेगरी में विकल्प देने की कोशिश की है